नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि आज के इस शो में हमारे साथ विशेष लखनऊ से कवियत्रियाँ जुड़ी हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी को मोटिवेट करेंगे प्रेरणा देंगे आप सभी को अपने शब्दों के माध्यम से अपने काव्य और गज़लों से तो आइए आज के इस शो को खूबसूरत बनाते हैं और हमारे साथ दिल्ली से विशेष जीती शाह जुड़ी करके आप सभी का स्वागत करना चाहती हैं और उसके साथ में हैदराबाद से के श्रीशा हमारे साथ जुड़ गयी हैं जो एक इंग्लिश अलग सुनाएंगे जो बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल गीत है जो हम सुनेंगे बीच में आइए कार्यक्रम के शुरुआत में मैं चाहूंगा जीती आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं विशेष स्वागत कीजिए नमस्कार from Jai Shankar Institute Warangal New Delhi and i am going to perform a for our special guest dangi parod aavi khushiyo sanghe lave har khaye haiyo hai haay, hai dangi parod aavi khushiyo sanghe lave har khaye haiyo hai aashani ke lo vidhanao शुभारम्भ हो शुभारम्भ मंगल पेला आई सपनों की सबनुखरी पे दिल की बाजी रे शहनाई आई सहना शहना, शहना शुभारम्भ हो शुभारम्भ मंगल बेला आई सब सुखी बहे दिल की शहनाई सहना सब के जमीन पे हम तो होना है अशोति की माला हमें पिन्होना है अपना बोत मिल के साथ हम कठोना तो है सहेनाई सहेनाई सहेनाई गई रास रचिलु सजिलु सजिलु शुभ घड़ी छे आवि आछा झटमटम दशमळो दे लावी ओ नावी थैंक यू सो मच बहुत सुंदर डांस आपने प्रस्तुत किया बहुत बहुत शुभकामनाएं गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के इस बातें मुलाकात कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं रेडियो मधुबन और डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के चैनल पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज सैटरडे का दिन है एक हैप्पी डे है क्योंकि एवरी सैटरडे संडे जो है एक अलग फील हम लोग करते हैं तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शोभा जी है शोभा त्रिपाठी जो बहुत ही अच्छे कवियत्री हैं उनसे हम लोग रूबरू होंगे और उसके बाद फिर दिप्ती अः दीप जी हैं जिनसे भी हम लोग बातें करेंगे और प्रिया जी शायद पहुंचेगी थोड़ी देर में और उनसे भी हम लोग काव्य पाठ सुनेंगे चलिए मैं सीधे डॉक्टर शोभा त्रिपाठी से जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर शोभा त्रिपाठी आप अपने बारे में बताइए हमें मैं अः हिंदी की प्रवक्ता हूँ और कविताएं रचना मेरा शौक है तो जो भारत भूमि है इस पर आधारित जो श्रृंगार है उस पर आधारित रचनाएं करती हूं इसके अलावा मैंने हिंदी को भारत में भी और विश्व जी हिंदी परिषद में भी जाकर के रिप्रेजेंट किया है मैंने मॉरिशस में भारत को रिप्रेजेंट किया है इसके आ, साथ साथ मैंने कथक नृत्य में पूर्ण प्रशिक्षण लिया है भारत से बस यही छोटा सा मेरा परिचय है कोई आठ नौ पुस्तकें मैंने लिखी हैं अलग अलग विधाओं पर और अभी सतत विद्यार्थी ही अपने आप को समझती हूँ बहुत छोटा सा मेरा परिचय है कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है शोभा त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और अच्छा हुआ हमें आप विशेष कथक भी करते हैं और कथक नृत्य के बारे में बताया आपने अच्छा लगा मैं थैंक यू सो मच और दीप्ति जी आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा में मैं दीप्ति नमस्कार। दीथ। इस समय मैं जीवाजी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ ग्वालियर से और बस लिखने का शौक है लिखती रहती हम्म हम्म और परिवार में कौन कौन है आपके साथ में अभी परिवार में मम्मी पापा भाई बहन भाभी भतीजे भतीजी सभी हैं पूरी फैमिली चलिए <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आइए मैं सीधे कविता पाठ की तरफ हम लोग चलते हैं अभी काव्य पाठ सुनेंगे डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी से शोभा जी आप अपनी खूबसूरत रचना वैसे सभी रचनाएं आपकी अच्छी हैं और कुछ रचनाएं जो आपको अभी लगता है कि इस मंच पर पढ़ी जाए तो ऐसी कविताएं पढ़े आप <laughs> जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं क्योंकि अवध क्षेत्र से हूँ और भारत के गौरव सांस्कृतिक गौरव भगवान श्री राम की ये पावन भूमि है तो सबसे पहले क्योंकि मुझसे प्रारंभ हो रहा है मुझे लगता है कि ईश्वर के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करनी चाहिए तो मैं ईश्वर के श्री चरणों में पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ और सुनिएगा कि काटती कुल्हाड़ी जिसे देता है मेहकू से काटती कुल्हाड़ी जिसे देता है मेहकू से वृक्षों में एक वृक्ष संत सम चंदन है वृक्षों में एक वृक्ष संत समन है आंच में तप तप रूप गुण लिखारे जो धातुओं में एक धातु मात्र स्वर्ण कुंदन है धातुओं में एक धातु मात्र स्वर्ण कुंदन है धैर्य और विवेक त्याग क्षमा की प्रतिमूर्ति जो दयाशील करुणा ही जिस का सुधन है अवतारों में श्रेष्ठ अवतार एक वो राम जी से कहते हैं उसको नमन है राम जी से कहते हैं उसको नमन है बहुत बहुत आभार और राम के साथ ही वो पावन भूमि जिसकी हम जिसके जिसकी गोद में पले बढ़े हैं जिसमें हम सांसें लेते हैं मैं उस पावन भूमि को भी नमन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से आपके इस सुंदर चैनल के माध्यम से के चमनीये वो है जिसमें पुष्प अनुपम नाम है भारत चमन चमनीये वो है जिसमें पुष्प अनुपम नाम है भारत पखारू मैं चरण इसके के चारो धाम है भारत पखारू मैं चरण इसके के चारो धाम है भारत लगा कर शी शिषमा का चंदन धन्य हो जीवन लगा कर शिशि सुमा का चंदन धन्य हो जीवन जपू नित नाम सीता राम राधा श्याम है भारत जपोनित हम लोग अपने घर में अभी दिवाली मना रहे हैं तमाम त्योहार मना रहे हैं कल हम लोग ने छठ मनाई वहीं सीमा पर हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा कर रहे हैं मैं चार पंक्तियां उनको भी निवेदित करना चाहती हूँ कि इसी मिट्टी की खातिर मैं रहू कुर्बान लिखता है इसी मिट्टी की खातिर मैं रहूं कुर्बान लिखता है मेरा भारत मेरा दिलबर है मेरी जान लिखता है मेरा भारत मेरा दिलबर है मेरी जान लिखता है न कर अपमान उनका जो चढ़ाते शीश सीमा पर न कर अपमान उनका जो चढ़ाते शीश सीमा पर शहीदों का लहू सरहद पे हिंदुस्तान लिखता है शहीदों का लहू सरहद पे हिंदुस्तान लिखता है और अगर इस समय आप अनुमति दें तो मैं एक जरूरी सी वंदना के क्रम में अपने माता पिता के लिए भी कुछ कहना चाहूंगी आपकी अगर अनुमति हो नहीं तो फिर देख की तरफ चलते हैं अनुमति है स्वागत है सुना जी सासे संस्कार रे से रक्षा सुनिएगा सासे संस्कार रक्षा गासे है पासे धरे ग आगम है ईशरे ने कुछ कृपा करी थी माता पिता ने उसको संवारा ईशरे ने कुछ कृपा करी माध पिता ने उसको संवारा शोभा के शब्दों में और स्वरो में उनके ही वीणा की सरगम है शोभा के शब्दों में और स्वरो में उनकी ही वीणा की सरगम है बहुत बहुत आभार और बाकी श्रृंगार में आपके दूसरे राउंड में पढ़ूंगी जी जी, जी। डॉक्टर शोभा जी बहुत बहुत धन्यवाद देशभक्ति और परिवार के बारे में आपने सुनाने के लिए थैंक यू सो मच आगे बढ़ते हैं दीप्ति दीप से बात करते हैं। दीप आप अपनी में। स्वागत है बहुत बहुत सबसे पहले मैं चार पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में रखना चाहती हूँ और उनसे क्या मांगती हूँ ये बताने जा रही हूँ प्रभु मीरा भी कर देना mm. जहां सब का करो थार प्रभु मेरा भी कर देना mm. भराशी शीश से, से प्रभु हाथ मेरे सर पे धर देना mm. भराशी शीश से, से प्रभु हाथ मेरे सर पे धर देना mm. मगन हो कर मै तेरा ही करूँ गुणगान दुनिया में मगन हो कर मेरा ही करु गुणगान दुनिया में सुखी हो सब जगत में प्रभु मुझे ऐसा ही वर देना सुखी हो सब जगत में प्रभु मुझे ऐसा ही वर देना बहुत बहुत धन्यवाद अब आइए मैं आप सभी को श्रृंगार की ओर लेकर चलती हूँ जो कि मेरी मूल विदा है स्वागर, क्या क्या पंक्तियों से जोड़ती हूँ अब महापत के हम तुम रवानी लिखे अब मुहात की हम तुम रवानी लिखी आओ मिलकर समंदर पि पानी लिखी आशिकों की जुआ पर जो सदियों रहे आशिकों की जुबान पर जसती रहे इस मिलन की अनुखी कहानी लिखी इस मिलन की अनुखी कहानी लिखी बहुत बहुत धन्यवाद आइये मैं चार पंक्तियां और रखती हूँ बेवजह न तोह मती लगाया करो बेवजह न तो लगाया करो वक्त यू अब हमारा नजाया करो वक़्त यू अब हमारा नजाया करो मान जाओ तुम्ही दिल के जज्बात गए मान जाओ तुम्हें जज्बात गये तुम बताए बिना जान जाया करो तुम बताए mm. बिना जान जाया करो बहुत बहुत धन्यवाद और आई मैं चार पंक्तियां और रखती हूँ मैंने कोरोना ने सभी को एक दूसरे से दूर कर दिया है चाहे वो कितने भी प्यार करने वाले हो तो उनका सभी का मैं पक्ष लेते हुए ये पंक्तियां पढ़ती हूँ कि रहे रात भर दिल की आरु मचलते चलती रहे रात भर दिल के अरु मचलते चलती रही रात भर धड़कने मेरी बेकाबू जब हो गई धड़कने मेरी बेकाबू जब हो गई घर से बाहर टहलती रही रात भर घर से बाहर टहलती रही रात भर बहुत बहुत धन्यवाद अगर समय हो तो मैं चार पंचया और पढूं या कार्यक्रम को आगे बढ़ा सुनाई सुना। जैसा भी आपको उचित लगे जी चार पंच रखती थी सुनाइय जी सुनाई है। जी मैं चार पंक्तियां और रखती हूँ प्यार की जब शुरू ये कहानी हुई प्यार की जब शुरू ये कहानी हुई याद सब हो यहाँ मुहज हुई याद सब को यहां हुई बन गया फिर खयालु में दूजा बन गया फिर खयालों में दूजा जहा वो दीवाना हुआ मैं दीवानी हुई दीवाना हुआ मैं दीवानी हुई बहुत-बहुत धन्यवाद जी जी दीप्ति दीप बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया बहुत सुंदर कविताएं आपने पढ़ी हैं और आशा करता हूं हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है सर्वे जी सुबह शुबा, सुभादी बहुत सारे लोगों ने आपको मैसेज किया है और बड़े प्यार से लिखा है वाह वाह करके आगे बढ़ते हुए मैं फिर से अगर प्रिया जी जुड़ पा रही है उनकी आवाज अगर सुन सुन सके तो प्रिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं चाहूंगा आप बताइए अपने परिवार के बारे में बताइए और फिर एक रचना भी सुनाइए जी बिल्कुल नमस्कार सबसे पहले आप सभी को मेरा नाम प्रिया है मैं लखनऊ से हूँ और मम्मी पापा भाई ही है साथ में बहन है और बस छोटी सी फैमिली है हमारी और लिखना मेरा शौक है तो कुछ गजल सुनाती हूँ आपको पहले तो देशभक्ति से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि देश से बड़ा और कुछ भी नहीं हमारे लिए तो शुरुआत करती हूँ कि हमें जहा से प्यारा हमारा वतन है हमें जहा से प्यारा हमारा वतन है इसी पे तो बहुत शुक्रिया इसी पे तो कुर्बा मेरा जान वन है हमें जहा से प्यारा हमारा वतन है इसी पे तो कुर्बान मेरा जानो तन है लहू दे के भारत को जिसने बचाया लहू दे के भारत को जिसने बचाया निछावर अब उन पे मेरा तन बदन है हमें जहा से प्यारा हमारा वतन है ऐसी पे तो कुर्बान मेरा जानो तन Ooh. है ना आए कभी इस तुझ पे कोई मुसीबत ना आए कभी तुझ पे कोई मुसीबत इसी के लिए सर पे बांधा कफन है हमें जहां से प्यारा हमारा वतन है और यहां भाई भाई है हिंदू मुसलमान भाई भाई है हिंदू मुसलमान सभी दुश्मनों को इसी की जलन है हमें जहा से प्यारा हमारा वतन है इसी पे तो कुर्बान मेरा जान है और आखिरी वक्ता देखिएगा कि जो कुर्बान अब तक हुए है वतन पे जो अब तक हुए हैं वतन पर उन सारे शहीदों को मेरा नमन है हमें से प्यारा हमारा वतन है दो दो दो, जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी सुंदर आपने सुनाई आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से मैं आपको थोड़ी देर में जोड़ना चाहूंगा और इस बीच हमारे श्री जी जो है एक बहुत ही सुंदर गीत हमें पेश सुनाने वाली है तो श्री आप अपना गीत सुनाइए स्वागत है आपका थैंक यू तो आज यहाँ पे क्योंकि सभी लेडी पोएट हैं तो मैं एक women empowerment एक के ऊपर सुनाना अलादीन अपना फेमस मूवी है उसको रीमेक किया गया था तो उसपे एक सॉन्ग है जी जी The tears keep in me and so lonely I've been needing to see my question down in the thunder but I won't cry and I won't start to crumble when ever they try to shut me or cut me down I won't be silent I tremble when you cry it. All I know is I would go speechless, speechless if you stop me. I cannot be broken, no, I won't live unspeaking. But I know that I would go speechless. Try to lock me in this cage. I won't just scream it out and die. I will take this broken wing and watch me fly across the sky. You know I could sing, no, I won't be silent. Don't you want to see me tremble when you're crying? I know, I won't. Cause I'm free, but then I'm so fucking needy. Do you understand me? Cause I know that I want those speeches. All I know is I want those speechless, speechless. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सारे लोगों ने आपको मैसेज किया बहुत ही अच्छा वेरी गुड परफॉर्मेंस करके और बहुत ही सुंदर किया है वाला तो विक्रांत जी ने भी आपको याद किया है और बहुत ही अच्छी तरह से आपने रॉक किया है ये उन्होंने बताया है चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल है करते हैं और फिर से सेकेंड राउंड हम लोग शुरू करते हैं ब्रेक के बाद आइए डॉक्टर शोभा त्रिपाठी से फिर मिलते हैं देशभक्ति और परिवार पर उन्होंने कविता सुनाई अब किस विषय को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं उन्हीं से जानते हैं डॉक्टर शोभा त्रिपाठी स्वागत है बहुत बहुत सृष्टि जी ने मैं उनको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देती हूँ और ये दोबारा के राउंड में मैं जी चाहती हूँ कि थोड़ा सा श्रृंगार आप लोगों को सुनाऊ क्योंकि प्रेम भी रसराज श्रृंगार को रसराज कहते हैं और प्रेम बहुत पवित्र भावना है अः सबके हृदय में ये रहना चाहिए मैं प्रेम से ही शुरू करती हूँ कि प्रेम वास्तव में है क्या हुँ। हुँ। प्रेम पावन हृदय की तरल भावना प्रेम पावन हृदय की तरल भावना इसमें शाम मिल नहीं है धनिक वासना इसमें शाम मिल नहीं है धनिक वासना प्रेम राग जय से कथा प्रेम राय से कथा प्रेम मीरा प्रेमी अभी मी रा अभी चल अटल साधना सा और प्रेम होता है तब क्या होता है वो मैं चार पंक्तियों में निवेदित कर रही हूँ सुनिएगा शब्द मोती की माला पिरोने लगी शब्द मोती की माला पिरोने लगे सब सलोने लगे एक तस तेरा छुके गुजरा मुझे एक तेरा छू के गुजरा मुझे नी लगी शेर हो लगे छंद रचने लगी शेर हो होने लगे और प्रेम होना है तो हो ही जाता है इस पर मैं चार पंक्तियां निवेदित कर रही हूं ए? करते ही रह गए हम भी पर बहुत करते ही रह गए हम भी पर बहुत काबू तुमने भी दिल पे थर खा बहुत काबू तुमने भी दिल पे थर खा बहुत <स्थाँगा> होनी थी मत हो ही गई होनी थी महात हो ही गई हमने रो का बहुत तुमने रो का बहत हमने रो का बहुत तुमने रो बहुत और प्रेम में बहुत शक्ति होती है इस पर मैं चार पंक्तियां निवेदित कर रही हूं सुनिए रमेश जी हिजर की, आग जालिम, हिज्र की, हिज्र की आग जालिम दहकने लगी हिजर मिलम जुदाई के समय की बात हिजर की आग जालिम दहकने लगी डोर सांसों की मेरे चिटकने लगी डोर सागी नाम तेरा तभी था किसी ने लिया नाम तभी था किसी ने लिया रुक चुकी थी जधड़े कन् धड़कने लगी रुक चुकी थी जो धड़कने hmm. धड़क लगी बहुत बहुत आभार बहुत सुंदर आपने सुनाई थैंक यू सो मच प्रिया जी फिर से जुड़ गई हैं प्रिया जी मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक और रचना सुनाइए हमें स्वागत है आपका बहुत शुक्रिया आपका तो मैं एक रचना सुनाने जा रही हूँ जिसमे आज के दौर के आदमी को समेट के रखने की कोशिश किया है एक मूर्ति बनाने की कोशिश की है अपनी गजल के माध्यम से के हार कर गर्दि चश्मे तर न होता आदमी चश्मे तर मतलब रोता नहीं हार कर गर्दिश से चश्मे तर न होता आदमी तो समंदर में खरा गौहर ना होता आदमी तब समंदर में खरा गौहर ना होता आदमी होता अगर उसे और ईमान का अखलास सच्चाई के इल्म होता अगर उसे अखलाश और ईमान का तो मजहबों के नाम पर कट्टर न होता आदमी हार कर गर्दी से में तरना होता आदमी बहुत शुक्रिया और आय ना रखता अगर अपनी नजर के रूबरू आय न रखता अपनी, अपनी नजर।, नजर के फिर किसी के सामने पत्थर ना होता आदमी हार कर से चश्मे तर ना होता आदमी बहुत शुक्रिया और एक बहुत मेरा पसंदीदा शेर है कि ख्वाहिशें सस्ती जो होती हर तरफ बाजार में ख्वाहिशें सस्ती जो होती हर तरफ बाजार में फिर किसी दरबार का नौकर ना होता आदमी हार कर से चश्मे तर ना होता आदमी और के दौर में रहबर नहीं मिलता अगर रहबर रास्ता दिखाने वाला के नफरतों के दौर में रहबर नहीं मिलता अगर इसके के जज्बात का पैकर ना होता आदमी अब बाट लेते जो यहाँ बस इकने वाला प्यार से बांट लेते जो यहाँ बस इक वाला प्यार से तो भूख से भटका कभी दर ना होता आदमी और खुद के हाजत को रफू करता रहा मजलूम बन खुद के हाजत को रफू करता रहा मजलूम बन काश के इस हाल में दीगर ना होता आदमी दीगर मतलब दूसरा कोई ना होता और दिल में जिंदा थोड़ी सी इंसानियत रखता अगर दिल में जिंदा थोड़ी सी इंसानियत रखता अगर तो चील कौं से कभी बदतर ना होता आदमी वाह शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया जो है है रचना रचना आपने सुनाई अब आइए आगे बढ़ते दीप्ति दीप्ति दीप्ति जी जी भी भी आ गई है। भी हैं हैं दीप दीप से एक रचना सुनाई। जी, मैं एक एक सुनते मैं छोटी सी रजल आप सभी के समक्ष रखती हूँ स्वागत स्वागत लगी है आग हम्म लगी है आग चारों ओर ये कैसी जमाने को लगी है आप ओ ये कैसी जमाने को किसी का घर जले कोई नहीं आता बुझाने को किसी का घर जले कोई नहीं आता बुझाने को और शेर लिखे की कभी करते थे कभी करते थे कांटे भी हिफाजत नन्ही कलियों की जे, जे, कभी जे, करते जे. थे कांटे भी हिफाजत कुचल देता है अब माली हवस अपनी मिटाने को कुचल देता है अब माली हवस अपनी मिटाने को और ये विषय देखे कि बदलता ही नहीं बदलता ही नहीं यूं तो कभी किरदार वो अपना बदलता ही नहीं यू तो कभी किरदार वो अपना बदलता है मुखोटे रोज वो मुझको लुभाने को बदलता है मुखोटे रोज वो मुझको लुभाने को और शेर देखे कि हकीकत सुन के वो हकीकत सुन के वो हर बार उसको तोड़ देता है हकीकत सुन के वो हर बार उसको तोड़ देता है hun, नहीं राजी है आईना भी अब कुछ भी बताने को नहीं राजी है आईना भी अब कुछ भी बताने को और शेर आखिर देखे कि सरे बाजार बिकने को हुआ तैयार हर रिश्ता सरे बाजार बिकने को हुआ तैयार हर रिश्ता बचा कुछ भी नहीं है अब तो सुनने को सुनाने को बचा कुछ भी नहीं है अब तो सुनने बार, को बार, सुनाने को सुनाने धन्यवाद आइए एक छोटी सी <laughs> गजल और कहती हूँ अजब दस्तूर दुनिया का अजब दस्तूर दुनिया का, का अजब इसकी कहानी है अजब दस्तूर दुनिया का अजब इसकी कहानी है कहीं खुशियों का मेला है कहीं आंखों में पानी है कहीं खुशियों का मेला है, है। कहीं आंखों में पानी है और फिर देखिए की कोई खेले है दुनिया से किसी से खेलती दुनिया कोई खेले है दुनिया से किसी से खेलती दुनिया कोई इसका दीवाना है किसी की ये दीवानी है कोई इसका <laughs> दीवाना है किसी की ये दीवानी है क्या बात? ये और देखे हुआ है, hmm. कि तो hmm. हुआ नूरानी अंबर है गुलाबी प्रेम का सागर कहते हैं कि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है तो हुआ नूरानी अंबर है गुलाबी प्रेम का सागर जवान आदम मोहब्बत में भी आई अब रवानी है जवान आदम mm. मोहब्बत में भी आई अब रवानी है और शेर देखे कि तला तुम में फेगा जो वही तो पार उतरेगा तला तुम में फसेगा जो वही तो पार उतरेगा mm. जो डूबा तो डूबाना मोहब्बत में तो फिर कैसी जवानी है जडूबाना मोहब्बत में तो फिर कैसी जवानी है और शेर आखिर देखिए कि ये ऐसा रोग है जिसकी नदनिया में दबा कोई ये ऐसा रोक है जिसकी नदनिया में दबा कोई कहीं सीता कहीं राधा कहीं मीरा दीवानी है कहीं सीता कहीं राधा हम लोग डॉक्टर शोभा स्वागत है आपका गज्ती ने भी बहुत अच्छा पढ़ा और प्रिया सिंह की भी गजल बहुत अच्छी थी मैं अपनी दोनों छोटी बहनों को बहुत बहुत शुभ आशीष देती हूँ और चार पंक्तियाँ हाँ मुझसे छोटी हैं इसलिए देती हूं, और चाहती हूँ कि बहुत नाम करें और बहुत अच्छा लिखती रहें ऐसे ही सरस्वती की साधना करती रहें मैं चार पंक्तियाँ निवेदित कर रही हूँ कि आज कल जैसे कि हमारी बेटियों की बातें हैं तो हमारी बेटियों को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए न मिशन शक्ति हर जगह चल रहा है हम लोग भी उसके हिस्से है तो मैं Uh, पुरुषों से और सारे समाज से ये निवेदित कर रही हूं कि बात व्यवहार में ध्यान रखे सदा बात व्यवहार में ध्यान रखे सदा उसकी आंखों में बाकी नमी तो नहीं उसकी आंखों में बाकी नमी तो नहीं तोड़ तारे भीले एक मौका तो दो तोड़ तारे भीले एक मौका तो दो बेटी में हौसले की कमी तो नहीं बेटी में हौसले की कमी तो नहीं और मैं बेटियों को भी चार पंक्तियां देना चाहती हूँ कि जिंदगी पर शबाव रहने दे जिंदगी पर शबाव रहने दे अपनी आंखों में ख्वाब रहने दे रहने। और विपरीत परिस्थितियां कितनी भी हो विपरीत परिस्थितियों में हमको घबराना नहीं है क्योंकि खार में खिल के खुशबू देता है खार में खिल के खुशबू देता है हौसले को गुलाब रहने दें हौसले को गुलाब रहने दें और गुण। एक छोटी सी गजल में तहे तहद में ही पढ़ देती हूँ जिससे समय की वो ना हो नष्ट ना हो समय हमारा कि प्यार का प्यारा बंधन खोजें प्यार का प्यारा बंधन खोजें अपनों में ही जीवन खोजें अपनों में ही जीवन खोजें और रोने से क्या हासिल प्यार रोने से क्या हासिल प्यारे खुशियों के संसाधन खोजें खुशियों के संसाधन खोजें दौलत शोहरत खोज रहे दौलत शोहरत खोज रहे हो रूह की खातिर ईंधन खोजें रूह की खातिर ईंधन खोजें सोना चांदी सब बेमाने सोना चांदी सब बेमाने अंत का साथी एक मन खोजें अंत का साथी एक मन खोजें और शाम ढले सब साथ में बैठें क्या बात बैठे क्या शाम ढले सब साथ सब में साथ बैठें में। ऐसे घर का आंगन खोजें ऐसे घर का आंगन खोजें और क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक हूं इसलिए अपनी बेटियों को भी और जो हमारे प्यारे बेटे हैं उनको भी मैं ये शिक्षा देती हूं कि मुस्तकबिल को पहले संवारें मुस्तकबिल को पहले संवारें उसके बाद में साजन खोजें उसके बाद में साजन खोजें क्योंकि ये बड़ा बुरा रोग है किसी किसी को सिक्स क्लास से ही लग जाता है तो उस तक को पहले उसके बाद में साजन खोजें और राम पे शंका करने वालों राम पे शंका करने वालों अपने भीतर रावण खोजें और मेरे ख्याल ये क्योंकि हम लोगों के राउंड का आखिरी राउंड है इसलिए मैं चार पंक्तियों के साथ ही यहां से बिदा लूंगी आपके इस मंच से के इबादत से नहीं है कम इबादत से नहीं है कम इनायत बांटते चलिए इबादत से नहीं है कम इनायत बांटते चलिए लबों पर मुस्कुराहट की शरारत बांटते चलिए लबों पर मुस्कुराहट की शरारत बांटते चलिए हमारे इस वतन को नफरतें बर्बाद कर देंगी हमारे इस वतन को नफरतें बर्बाद कर देंगी मोहब्बत की जरूरत है मोहब्बत बांटते चलिए मोहब्बत की जरूरत है मोहब्बत बांटते चलिए बहुत बहुत आभार नमस्कार डॉक्टर शोभा जी बहुत बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आपका आइए इस वक्त अभी वक्त हो रहा है धीरे धीरे हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं और एक छोटा-छोटा मैसेज मैं कि आप सभी जरूर सुनाएं एक छोटा मैसेज मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि इस समय हमारा जो देश है बहुत बड़ी मुसीबत के दौर से एक तरह से गुजर रहा है तो मैं चाहती हूँ की सभी लोग अपना ध्यान रखें घर पर रहे और जब भी बाहर जाना हो तो कृपया उचित दूरी बनाकर रखें और मास्क आदि रखें सेनेटाइजर जरूर अपने साथ रखें और सभी के लिए अपने मन में प्रेम रखें कभी किसी से, ना रखें। बस यही से, कहना प्रेम से रहें, खुश रहें चलिए दीप्ती जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर संदेश आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है नमस्कार चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं और कुछ सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने तो काव्य पाठ किया आशा करता हूँ हर शब्द के साथ आपको वो बात जो उनके दिल में थी वो आप तक पहुंच गई होगी आपके दिल को भी दस्तक दी होगी तो जरूर उस पर काम कीजिए और जिस तरह की बातें हमने सुनी है वो सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो हम सभी को अपने जीवन को जैसे संवारते हुए आगे बढ़ना है और मैसेज में भी आपको बताया डिप्टी जी ने की जब भी आप बाहर जाएं तो सुनिश्चित जो दूरी बताई है उसको बरकरार रखें और जल्दबाजी ना करें क्योंकि इस समय के साथ साथ हम लोग सोचते हैं कि काफी टाइम हो गया अब क्या कोरोना फिराना आप चलिए अपने हिसाब से चलते हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें और थोड़ा सा संभालिए जब इतना समय हमने निकाला है तो थोड़ा और सही है ना इससे हमारे जीवन हमारा ही परिवार हमारा ही समाज अच्छा बना रहेगा तो चलिए इसी के साथ फिर से एक बार हमारे तीनों कवियत्रियों को बहुत, -बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते एक माग निशा जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है मुलाकाते